अमृतवाणी शक्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति पचहत्तर जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं उन्हें कामणी कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए अन्यथा उन्हें सिद्ध अवस्था कभी नहीं मिल सकती छिहत्तर नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा भाई मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूँ फिर भी उन पर इसका कोई असर नहीं होता चैतजन देव बोले वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब खो डालते हैं इसी कारण उच्च उपदेशों को धारणा नहीं कर पाते सुनो नित्यानंद भाई संसारी जीवों की कभी सदगति नहीं होती सतहत्तर जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है तो उसका निचला काटा ऊपर वाले कांटे से अलग हट जाता है इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामनी कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता वह उनसे दूर हट जाता है अठहत्तर अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी संसारा शक्ति रह जाए तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है उन्यासी काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके तो उसके भीतर मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है वह निम्नगामी शक्ति को ऊर्जगामी बनाती है इस मेधा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोच्च परमात्मा ज्ञान प्राप्त होता है अस्सी कामनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है सुपारी जब तक हरी रहती है तब तक उसका गुदा खोपड़े के साथ चिपका हुआ रहता है पर जब वह सूख जाती है तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती है इसी प्रकार जब कामनी कामनिकांचन की वासना सूख जाती है तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है इक्यासी मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तब वह ईश्वराभिमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है इस तरह बुद्ध जीव भी मुक्त हो जाता है जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है वही बद्ध जीव है ब्यासी यदि जीव के मन में से काम कांचन की आसक्ति मिट गई तो फिर उसके लिए शेष ही क्या रह गया केवल ब्रह्मानंद